सिक्स सिक्स सेवन सीक्रेट न्यूज ये कैसे हो सकता है विक्रांत ने हैरत में पढ़ते हुए कहा इस तरह की न्यूज सुनकर वो और उसके साथ वाले सभी लोग काफी शॉक्ड रह गए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर कौन ऐसा है जो ये न्यूज बाहर कर सकता है क्योंकि सोलन पुलिस ने अभी तक ये न्यूज सीक्रेट में ही रखा था इन लोगों ने भले ही जोधन को अरेस्ट कर लिया था लेकिन अभी तक ये खबर सीक्रेट ही रखी गई थी विक्रांत जानता था कि इस खबर के बाहर आने से पुलिस की मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है न सिर्फ पुलिस की बल्कि खुद जोधन की भी मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ सकती है इस चोरी की वजह से जोधन के कई सारे दुश्मन हो चुके थे और वो पिछले कई सालों से उसे ढूंढ भी रहे थे ऐसे में अगर जोधन की आइडेंटिटी बाहर आ गई तो फिर उसकी जान का खतरा भी बढ़ जाएगा इस वजह से पुलिस ने उसकी आइडेंटिटी छुपा रखी थी लेकिन जब विक्रांत ने यह न्यूज डिटेल में देखी तो फिर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा न्यूज में न सिर्फ जोधन के अरेस्ट होने की खबर थी बल्कि उसके बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन भी दी गई थी जोधन की पूरी आइडेंटिटी उसका नाम पता यहां तक कि कॉल्विन नर्सिंग होम का भी नाम न्यूज में दिया गया था जहां पर जोधन को अरेस्ट किया गया था विक्रांत ये सब देखकर कर शॉक्ड रह गया ओ कॉर्ड ये इतनी डिटेल में न्यूज किसने दिया होगा अनुष्का ने हैत में पढ़ते हुए कहा इतनी डिटेल न्यूज तो कोई अंदर का ही आदमी दे सकता है लेकिन अंदर का कौन हो सकता है विक्रांत इस मामले की गंभीरता को समझ सकता था वो जानता था कि इस तरह के मामले का क्या असर हो सकता है अगर न्यूज बाहर आ गई है तो फिर अब जोधन की भी एक्सपोज़ हो जाएगी। और जोधन के दुश्मन को अगर पता लगा तो पक्का वो इसके जान के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है ओह अब मैं समझा ये उसी ने किया है हस ने वो जो नई लेडी ऑफिसर आई है जानवी जा किया होगा उससे सर की थोड़ी बहस भी हुई थी न हम्म मुझे जहां तक लग रहा है कि ये उसका काम नहीं है विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा नहीं वो ये काम नहीं कर सकती है क्योंकि अब यह केस तो स्पेशल सीबीआई को ही हैंडओवर हो चुका है और अगर अब केस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो उसी की होगी क्योंकि उसने ही केस को सीक्रेट रखने के पेपर पर साइन किया था विक्रांत की बात काफी हद तक अनुष्का और बाकी टीम मेम्बर्स को सही लगी लेकिन अब सवाल यह था कि अगर जाह्नवी ने नहीं किया तो फिर कौन हो सकता है तो ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग मीडिया से ही कांटेक्ट करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें ये न्यूज कहां से मिली है हर्षित ने कहा और इसके साथ ही वो तुरंत ही कंप्यूटर कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां पीटते हुए न्यूज की तह में जाने लगा अभी उसे महज कुछ ही सेकंड हुए थे की अचानक से उसके मुंह से निकल पड़ा हे भगवान अभी ये न्यूज आउट हुए बामुश्क बीस मिनट ही हुए है लेकिन पांच लाख लोगों ने पढ़ लिया है इसे बहुत तेजी से फैल रहा है इस खबर ने तो इन लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया था सभी सोच में पड़े थे तभी अचानक से विक्रांत के ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है वहां पर के मिस्टर अनूप, अनूप गुस्से में लाल हुआ नजर आ रहा था उसने विक्रांत के सामने पड़ी टेबल पर अपना हाथ पीटते हुए कहा विक्रांत ये सब क्या है क्या हरकत है ये तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हें क्या किया है इसका रिजल्ट क्या होगा पता भी है तुम्हें उन लोगों ने पेपर साइन किया था ना बात को सीक्रेट रखने के लिए फिर भी विक्रांत को यह समझते दे नहीं लगे कि इस वक्त अनूप किस विषय में बात कर रहा है। बाकी के लोग भी तुरंत ही समझ गए कि इस वक्त अनूप जोधन की न्यूज बाहर आने के बारे में ही कह रहा था उन्हें लग रहा था कि ये न्यूज विक्रांत ने जानवी से खुन्नस खाकर बदला लेने की नियत से बाहर किया है सर आपको गलत हुई है ये काम मैंने नहीं किया मैं खुद सोच में पड़ा हूँ की आखिर न्यूज बाहर कहा विक्रांत ने बिल्कुल शांत शब्दों में जवाब दिया तब फिर ये कैसे हो सकता है पल भर में अनूप का गुस्सा चिंता में बदल चुका है उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अगर तुमने नहीं किया, तो फिर कौन कर सकता है? तुम उसने गुस्से से तमतमाते हुए कहा ये क्या किया तुमने थोड़ी सी बहस के लिए तुमने मेरी पीठ में खंजर भूख दिया तुम भला कैसे ये सब कर सकते हो जरा सी भी शर्म है तुम्हें ओ हेलो मैडम एक मिनट आराम से आराम से मैंने कुछ नहीं किया है विक्रांत ने आगे बढ़कर जानवी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा आराम से दिमाग खराब है तुम्हारा इतनी गिरी हुई हरकत की है और अब बोल रहे आराम से बात करो तुम ये बताओ तुमने उस पेपर पर साइन नहीं किया था कि हम दोनों इस न्यूज को सीक्रेट रखेंगे उसके बाद भी तुमने मेरे साथ धोखा किया तुमने फिर भी मीडिया को न्यूज दे दी अब ठंडक मिल गई तुम्हें कितने गिरे हुए आदमी हो तुम शर्म नहीं आती तुम्हें शर्म मेरी कौन सी शादी फिक्स हो गई है जो मुझे शर्म विक्रांत ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा ऐसे मौके पर विक्रांत के इस जवाब ने जानवी का गुस्सा आसमान पर पहुंचा दिया उसने गुस्से से लालांत को दिखाते तुम, हुए तो ये क्या एक मिनट अचानक से हर्षित ने बीच में ही टोकते हुए कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है ये सभी न्यूज बीस से ज्यादा न्यूज वेबसाइट पर एक साथ ही एक ही टाइम पर पब्लिश हुई है ऐसा कैसे हो सकता है इस वक्त अनूप को कुछ एहसास हुआ वो विक्रांत और जानवी के बीच जाकर खड़ा हो गया और फिर जानवी की तरफ देखकर कहने लगा जानवी एक मिनट ये काम विक्रांत का नहीं है कोई और है इसके पीछे हमें पता लगाने की जरूरत है कि आखिर ये न्यूज लीक करने वाला है कौन सर आप समझ नहीं रहे हैं जाह्हवी ने काफी इमोशनल होते हुए कहा यह बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग गया है अगर हमें तमिल स्टार मिल गया होता तो कोई बात नहीं थी लेकिन हमारे पास तो चोरी किया हुआ सामान है ही नहीं और मीडिया में ये न्यूज वायरल हो रही है कि हमने तमिल स्टार भी बरामद कर लिया है इस वक्त वहां भाग आशुतोष भी पहुंच चुके थे उन्होंने भी अब तक ये न्यूज सुन लिया था मिस्टर आशुतोष ने विक्रांत और जानवी की तरफ देखते हुए कहा अरे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि साइबर पुलिस डिपार्टमेंट से बात करके ये कह देते हैं कि यह न्यूज फेक है झूठी अफवाह कह के हम लोग इंटरनेट से ये न्यूज गायब कर सकते है नहीं सर ऐसा करने पर तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि तो ये कोई अफवाह तो है नहीं न्यूज तो रियल ही है जानवी ने जवाब दिया तभी अचानक से अनूप के चेहरे का रंग उड़ा हुआ नजर आ रहा था उसने अपना फोन दिखाते हुए कहा लो गालियों की बारिश शुरू हो गई है इतना कहते हुए अनूप ने फोन उठाया तो पता लगा कि यह हायर अपन था हेडक्वार्टर से अनूप को काफी फटकार सुनने को मिल रही थी वहां से तुरंत ऑर्डर दिया गया कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को शांत किया जाए और मिस्टर अनूप को पर्सनली इस मैटर को सोल्व करने की जिम्मेदारी दी गई इस घटना ने एक ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी पुलिस वालों और स्पेशल टीम के मेंबर्स को चिंता में डाल दिया था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान तो सोरन पुलिस ब्रांच के ऑफिसर थे। अभी एक दिन पहले ही इन लोगों ने मेडिको फार्मा के मर्डर केस को सॉल्व किया था और अब आज फिर से एक नई मुसीबत उनके सामने खड़ी हो गई थी भले ही तमिलस्तार वाले केस में किसी की जान नहीं गई थी लेकिन फिर भी तमिलस्तार का केस कोई मामूली केस नहीं था ये देश की संपदा और धरोहर से जुड़ा मामला था ऐसे में यह केस भी किसी सीरियल मर्डर केस से कम नहीं था अब चूंकि ये खबर बाहर आ चुकी थी और सबको पता लग भी चुका था कि तमिल स्टार की चोरी जोधन सिंह ने की थी जो कि इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है ऐसे में सोलन पुलिस ने तत्काल प्रभाव से जोधन की सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया था ताकि कोई उस तक पहुँच ना सके उधर अब तक हर्षित ने भी न्यूज स्प्रेड होने के बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन कर लिया था उसने काफी रिसर्च करने के बाद न्यूज के पब्लिश होने के सारे प्रोसीजर के बारे में पता लगाया था हर्षंद ने बताया कि किसी भी न्यूज चैनल को जब कोई खबर मिलती है तो पहले न्यूज एडिटर द्वारा उसे तैयार किया जाता है न्यूज़ एडिटर आर्टिकल को लिखने का काम करता है इसके बाद न्यूज को प्रूफ रीडिंग के लिए भेजा जाता है ताकि अगर उसमें कोई गलती हो तो उसे ठीक किया जा सके इसके बाद न्यूज पहुँचता है पब्लिशर के पास जो कि इस न्यूज को चैनल की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर पब्लिश कर देता है लगभग जितने न्यूज चैनल हैं सबका यही प्रोसेस होता है ऐसे में जब कोई भी न्यूज आती है तो उसके पब्लिश होने के टाइम अलग अलग होता है किसी न्यूज चैनल पर 10 मिनट पहले तो किसी दूसरे न्यूज वेबसाइट पर आधे घंटे बाद न्यूज पब्लिश होता है लेकिन अभी जो तमिल स्टार वाली न्यूज पब्लिश हुई है वो सभी वेबसाइट पर एक ही टाइम पर पब्लिश हुई है जो की काफी हैरानी वाली बात थी ऐसे में हर्षित का अनुमान था की किसी ने एक साथ सारे न्यूज वेबसाइट को हैक करके इसे पब्लिश किया है इस काम में निश्चित रूप से कोई हैकर इन्वॉल्व है। हैकर के बारे में सुनकर विक्रांत को आने वाले खतरे की गहराई का अंदाजा होने लगा था वो मनी मन सोचने लगा था कि अगर इस केस में हैकर भी इन्वॉल्व है तो निश्चित रूप से मामला बहुत संगीन है और इस काम को करने के लिए निश्चित रूप से कुछ समय पहले से ही प्लानिंग की जा रही थी सी एच छो